आवश्यक सेवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मांड और भूना हुआ चना पत्थर है या अग्नि दीपक और पाचक होता है तक्र के साथ दाढ़ी में त्रिकोट गुड़ मधु तथा पिपली के मिश्रण से तैयार किया गया पेय पदार्थ बात दोष बना सका और वस्तीभा का सौदक है किंतु मनुष्य को इस सुंदर पेय का प्रत्यावर्त कर देना चाहे जो कास स्वास और नाड़ी रोग को बल प्रदान करने वाला है। पायस अर्थात खीर कफोत पादक तथा बल बर होता है, खिचड़ी बात नाशक होती है, सुगहोत अर्थात दाल का सूप श्रेष्ठ उष्ण लघु और रुचकर होता है, कंद मूल और फल से तैयार किया गया स और यथा त्वर पच जाता है, साख को उबालकर उसे निचोड़ना चाहे, तदनंतर उसको घृत या तेल में संस्कारित करके प्रयोग करना हितकारी होता है। दाड़िम तथा आमले से तैयार किया गया सूप हृदय को प्रिय, अग्निवर्धक और बात प्रतिबन्धक होता है। मुली से बनाए गए सूप के द्वारा स्वास्थ्य प्रतिष्ठाय तथा कफज दोष दूर हो जाते हैं, जब कोल और कुल्ती का रस स्वाद तथा वात बिना सक होता है, मुंग तथा आमले से तैयार किया हुआ सूप ग्राह्य है, या कफ और पित्त का नाश करने वाला होता है। गुड़ मिश्रित दही वात बात का नाश करता है, सभी प्रकार के सत्तु रूप्ष एवं बात वर्दक होते हैं। पोडी पाचक और पाचन में भारी होती है मांस युक्त भोजन ब्रहण और भक्ष्य पुष्टक चावल एवं दाल आदि को पीसकर बनाया पिठा भारी माना जाता है तेल में तलकर तैयार किए गए पुष्टक दृष्टिनाशक अत्यंत उष्ण मंडाक पत्य है शीतल होने पर उसे भारी माना जाता है उक्त द्रव्य पदार्थों अन्नपान के साथ औषध का सेवन करने से श्रम और तृष्णा का नाश स्वतः हो जाता है यथोचित अन्न का आदि करने से अन्नपान करने से प्राणी में कोई रोग नहीं रहता वह सभी रोगों को विमुक्त करता है जो संयमित आहार विहार करता है वैसे उष्णता रहित तथा मोर के कंठ के समान नीले वर्ण का होता है वह प्राणी के नैसर्गिक वर्ण को परिवर्तित कर देता है उसका गंध स्पर्श और अति रस तीव्र होता है वह खाने वाले व्यक्ति के मन को व्यथित कर देता है उसे सूंघने पर नेत्र रोग उत्पन्न हो जाता है नेत्र वैद्यों के द्वारा भी उसका 107त्रव अध्याय ज्वर अतिसार आदि रोगों का उपचार धनवंतरी जी ने कहा कि हे सुश्रुत वातज पित्तज कफज वात पित्तज वात कफज पित्त कफज संनिपातज और आगंतुज रूप में आठ प्रकार का ज्वर माना गया है मुस्त परपटक, उसीर, चंदन तथा उदित नागर जिसे सूट कहते हैं, इनके सहित जल्क में पकाकर इसको तैयार करना चाहे काड़े को और शीतल करके इसका क्वाथ को पीना चाहे, जिससे कि ज्वर जनित सभी दोष शांत हो जाते हैं। नागर देवदारों, धान्यक ब्रह्मेत्त्व और कंटकारी का कुआथ जुर रोगी को सबसे पहले देना चा� आरक्षुवध, अभया मुस्त, अतिदता तथा ग्रंथिका। जल में पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्भेद सूल और ज्वर में हितकारी होता है। मधुक्षार, सेंधा नमक, वच, काली मिर्च और फिफली इन सभी को समान मात्रा में जल में एक साथ पीस करके पकाना चाहे कपड़े पर छान करके इसका कुआत तैयार कर लेना चाहे इसका नस्य देने से ज्वर के प्रभाव से मोर्चित हुआ रोगी खुश में आ जाता है त्रिवृद्धि साला त्रिफला त्रुकटी और अमलता से बने हुए कुआत में सेंधा नमक डालकर उसको पीने से सभी प्रकार का जुर नाश हो जाता है सोंठ मोथा रक्तचंदन खास से बने हुए क्वाथ में सरकर और मद मिलाना चाहिए इसका पान करने से तृतीयक ज्वर नष्ट हो जाता है रविवार को अपामार्ग की जड़ लाल सूत्र से बांधकर कमर में सात बार घुमाकर बांधने से निश्चित ही इस तिजरिया ज्वर का नाश हो जाता है कि गंगाया उत्तरे कूले अपुत्र स्तपसो मृतह गंगा के उत्तरेतर पर्वत प्रवीण तपस्वी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है यह कहकर उसे तिलोदक देना चाहे ऐसा करने से एक आहनिक ज्वर शांत हो जाता है गुडुची जिसको गिलोया कहते हैं उसका क्वाथ और कल्क त्रिफलातथा वाशक का क्वाथ एवं कल्क द्राक्षा और वाला का क्वाथ और कल्क से सिद्ध ग्रहत सभी प्रकार के � हरित और पिपली चिता का क्वाथ सभी प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है इसके बाद अब मैं ज्वरातिसार का नाश औषधि का वर्णन करता हूँ प्रश्न परणी वला विल्व सोंठ कमल धान्यक पाठा इन्द्रयव भूनिम्ब मुस्त तथा परपटक से बना हुआ क्वाथ आम आतिसार तथा ज्वर को नष्ट करता है नागर एटीवीसा मुस्त भोनिंभ और अमृत वत्सक से बना हुआ क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार रोकों का नाश करता है मुस्ता के पित्त पापड़ा और सोंठ मिश्रित दूध भी अतिसार रोगों विनाश करता है साल परणे प्रश्न परणे वृहति कांटकारी वाला गौखरो बिल्व, पाठा सौंठ तथा धनिया का क्वाथ सभी प्रकार के अतिसार रोग में हितकारी होता है बिल्व और आम के गुठली के क्वाथ का मिस्त्री तथा मधु के साथ सेवन अतिसारन का नाश करता है अतिसार में कुजट वृक्ष का छाल भी हितकारी होता है इंद्रजौ आलसे सौंठ और पिपली का क्वाथ प्रयोग करने से आमसूल से अतिसार में लाभ होता है। अब मैं ग्रहणी रोगों की चिकित्सा बता रहा हूँ। आप उसको सुनें। ग्रहणी रोग जठरागनी को नष्ट कर देता है। चित्रक अर्थात् चिता के द्वारा बने हैं क्वाथ और कलकल के साथ पका हुआ वह चित्ता का क्वाथ ग्रहण के साथ मिलाकर ग्रहणी रोग को नाश करने वाला हो जाता है। यह गुलम, स अर्थ रोग को भी नष्ट कर देता है। इसके सेवन से पेट की आग्नेय प्रदीप्त हो उड़ती है। सावार्च, सैंधव, जिसे सेदा नमक कहते हैं, बिडंग और समुद्रफेन इन पांचों लग्नों के समान भाग में मिश्रित चूर्ण का प्रयोग करने से लाभ होता है। शास्त्र क्षार तथा अग्नि इस त्रिविद चिकित्सा के द्वारा अर्श रोग का विनाश होता है यदि नया तैयार किया हुआ तकर हो तो उसको भी अर्श विनाशक मानना चाहिए घी में भुनी गुडूची पिपली और हरितकी का चूर्ण अमल तथा लवण के साथ रसोत का चूर्ण खाने से भी यह रोग दूर हो जाता है तिल और एक के रस का चब्ब्य, चीता तथा सूट के साथ काली मिर्च और त्रयुष्ण, सूट पेपल और काली मिर्च का चूर्ण अग्नि है। सूट गुड अथवा सेंधा नमक के साथ हरीथ की का चूर्ण डरन्त रखना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि वर्दक होता है। त्रफला, गिलोया, वाश्तक, चरायता, नीम की छाल और नीम की ग्रीका क्वाथ मधु के साथ प ये त्रिभृत त्रिफला स्यामा, पिपली सरकरा और मधुमिस्त्रत बना मोदक सन्यपाद ज्वर को नाश कर देता है तथा रक्त पित्तज ज्वर को भी नष्ट करने में समर्थ होता है इस प्रकार इनका क्रमसह सेवन करना चाहिए जिसके फलस्वरूप जीवन में कभी भी व्याधि व्याधियों का उसको सामना नहीं करना पड़ता है समस्त व्याधियों को वह उन्मूलन कर देता है त्रिफला आंवला और सौंठ आदि को मिलाकर के जो नित्य इसका सेवन करता है उसका निश्चित रूप से सभी व्याधियों को समन करने का उसके अंदर जठराग ने प्रविष्ट हो जाती है उन रोगों को उन्मूलन करने वाली